उन्होंने गर्भ के भीतर ही मुनिवर अगस्त को जिनके आश्रम में माता टिकी हुई थीं पुकार कर कहा मुने हमारे पिता आपके भाई हैं वे आपकी मैत्री का बहुत आदर करते हैं हम यह भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है तथापि आप आपके रहते हुए यह वज्रधारी इंद्र ऐसे कार्य में प्रवृत्त हुआ है जिसे कोई चांडाल भी नहीं करता गर्भ के बालकों की वह पुकार सुनकर अगस्त मुनि दौड़े हुए आए उन्होंने दिति को जगाया वे गर्भ की वेदना से पीड़ित थीं उस समय अगस्त ने अत्यंत कुपित होकर सचीपति इंद्र को शाप दिया इंद्र संग्राम में शत्रु तुम्हारी पीठ देखेंगे दिति ने भी गर्भ में समाए हुए इंद्र को रोष पूर्वक शाप दिया उने बच्चों को मार कर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है अतः मैं शाप देती हूं कि तू राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा इसी समय वहां प्रजापति कश्यप जी भी आ पहुंचे अगस्त के मुख से इंद्र की यह खुदचित चेष्टा सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ कश्यप जी कहा बेटा गर्भ के बाहर निकलो तुमने यह क्या पाप कर डाला उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष कभी पाप में मन नहीं लगाते पिता का आदेश सुनकर बजधारी इंद्र गर्व से बाहर निकले उस समय लज्जा के मारे उनका मुह नीचा हो रहा था वे बोले पिता जी जिस साधन से मेरा कल्याण हो वह बताइए मैं उसे अवस््य करूंगा तब क सबब जी लोग के साथ मेरे पास आए और सब बातें बतााकर पूछने लगे द्ति के गर्व की शांति गर्वस्थ वालकों की, इंद्र के साथ मित्रता उन बालकों की निरोगता इंद्र की निर्दोषता तथा अगस्त जी के दिए हुए श्राप का क्रमशः उद्धार कैसे हो तब मैंने कश्यप से कहा प्रजापते तुम वसुओं लोकपालों तथा इंद्र को साथ लेकर शीघ्र ही गोमती नदी के तट पर जाओ और वहां स्नान करके सबके साथ महादेव जी की स्तुति करो फिर शिव की कृपा से सब कल्याण ही होगा अच्छा ऐसा ही करूंगा यूं कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर गए और देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे समस्त दुखों को दूर करने के लिए दो ही देवता समर्थ बताए गए हैं एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करुणा निधि शिव कश्यप जी बोले देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए लोकबंधित परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए सबको पवित्र करने वाले बागीश रक्षा कीजिए सर्पों का आभूषण पहनने वाले शिव रक्षा कीजिए धर्म स्वरूप वृषभ पर सवारी करने वाले देवता रक्षा कीजिए तीनों वेद जिनके नेत्र हैं ऐसे भगवान त्रिलोचन रक्षा कीजिए गोधर लक्ष्मीश रक्षा कीजिए गजचर्म पर वस्त्र धारण करने वाले सर्व रक्षा कीजिए त्रिपुर हर रक्षा कीजिए अर्ध चंद्र से विभूषित नाथ रक्षा कीजिए यज्ञेश्वर सोमनाथ रक्षा कीजिए मनोवांछित फलों के दाता रक्षा कीजिए करुणा धाम रक्षा कीजिए मंगल दाता रक्षा कीजिए सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत परमात्मान रक्षा कीजिए पालन करने वाले वासौ रक्षा कीजिए भास्कर वितेश रक्षा कीजिए ब्रह्मवंदित शिव रक्षा कीजिए विश्वेश्वर रक्षा कीजिए सिद्धेश्वर रक्षा कीजिए पूर्ण परमेश्वर आपको नमस्कार है करुणा सागर शिव भयंकर संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में विचरण के कारण जिनका चित्त उद्विग्न हो रहा है ऐसे जीव के लिए आप ही शरण हैं इस प्रकार प्रस्तुति करने वाले कश्यप जी के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा कश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की समस्त चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया साथ ही यह भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है उनमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है इंद्र को पाप और शाप की प्राप्ति हुई है या सब शांत हो जाए यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा आपके जो 49 पुत्र मरुदगण हैं वे सब सौभाग्यशाली और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भागी होंगे जिस जिस यज्ञ में इंद्र का भाग होगा उसमें उनसे भी पहले मरुद गणों का भाग होगा इसमें तनिक भी संदेह नहीं है मरुद गणों के साथ रहने पर कभी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता फिर तो वे ही सदा विजयी रहेंगे इतना कह कर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी से कहा मुने तुम सचीपति इंद्र पर क्रोध ना करो महामते शांत हो जाओ मरुदगण अमर हो गए फिर दिति से भी शिव जी ने कहा देवी मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोगों के ऐश्वर्य से सुशोभित रहे इस बात का चिंतन करते हुए तुम तपस्या में प्रवृत्त हुई थी तुम्हारा वह मनोरथ अब सफल हो गया तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाली बलवान और शूरवीर हैं अतः तुम अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो सुंदरी तुम संशय रहित होकर अन्य वर भी मांगो दिति बोली भगवन लोक में यही बड़ी बात समझी जाती है कि माता-पिता को पुत्र का दर्शन हो विशेषतः माता के लिए यह बहुत ही प्रिय बात है इसमें भी रूप संपत्ति शौर्य और पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हो तो क्या कहना मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजयी और बलि हुए वे वास्तव में इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं देव जहां अगस्त और गौतमी गंगा के प्रसाद के साथ-साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो वहां शुभ होने में क्या संदेह है यद्यपि मैं कृतार्थ हो गई तथापि भक्ति पूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूं देव मेरी बात सुने और संसार का कल्याण करें देवबंध्य संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है विशेषतः माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय है पुत्र भी यदि गुणवान धनवान और आयुष्मान हुआ तब तो कहना ही क्या है ये लोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की प्राप्ति सदा ही अभिष्ट है अतः यहां स्नान करने से इस दुर्लभ फल की प्राप्ति हो सके ऐसा अनुग्रह कीजिए भगवान शंकर बोले होना बहुत बड़े पाप का फल है स्त्री या कोई भी यदि निह हो यहां स्नान करने मात्र से उसके इस दोष का नाश हो जाता है जो इस का पाठ करेगा उसे स्नान करने का फल प्राप्त होगा जो तीन स्नान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है पुत्रहीन स्त्री यहां स्नान करके पुत्र पा सकती है ऋतुस्नाता स्त्री यदि यहां आकर स्नान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं वह 3 महीने के भीतर ही गर्भवती हो जाती है जो पितृ दोष से तथा धन अपहरण करने के दोष से पुत्र लाभ से वंचित हैं उनके लिए यह गौतमी नदी परम उद्धार का कारण है यहां पितरों को पिंड दान देने तर्पण करने तथा कुछ स्वर्ण दान करने से निश्चय ही पुत्र होता है जो धरोहर हड़प लेते रत्नों की चोरी करते तथा पितरों का श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं उनके वंश की वृद्धि नहीं होती जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं उन सब की यही गति होती है जो तीर्थों का सेवन करते हुए जीवन वतित करते हैं उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है जो दिति और गंगा के संंगम में स्नान करके अनाद अपार अजय सच्चिदा नंद में लिंगस स्वरूप जोतिर में तथा अनामय महा देव भगवान से देश्वर का अनेक उपचारों से भक्तिपूर्वक पूजन करता है चतुर्दशी और अष्स्टमी को इस स्रोत्र द्वारा स्थुति करता है तथा यहाँ गंगा के ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण देता और भोजन कराता है उसे अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं वह संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है जो इस स्तोत्र के द्वारा कहीं भी मेरी 6 महीने स्तुति करता है उसे पुत्र प्राप्त होता है यदि उसकी स्त्री बंध्या हो तो भी वह निसंदेह पुत्रवती होती है तब से उस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया वहां स्नान दान आदि करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है मरुद गणों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहते हैं यहां स्नान करने से इंद्र निष्पाप हुए थे इसलिए वह इंद्र तीर्थ या शक्र तीर्थ भी कहलाता है जहां इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई वह कमला तीर्थ कहलाया यह सब तीर्थ समस्त अभिष्ट पदार्थों को देने वाले हैं भगवान शिव यह कह कर यहां सब कामनाएं पूर्ण होंगी अंतरधान हो गए और कश्यप आदि सब लोग कृतकृत्य होकर जैसे आए थे वैसे लौट गए